संयोग और संभाविता सातवां भाग अब टोली के सभी सदस्यों के आंकड़ों को मिलाकर कर एक स्तंभालेख बना एक टोली के दो सदस्यों ने एक ही कागज पर अपने आंकड़े दर्शाए हैं पहले छात्र ने x के निशान लगाए हैं दूसरे ने शून्य के इसी तरह बाकी दो सदस्यों को भी इसमें अपने आंकड़े भरने हैं क्या तुम्हारे स्तंभालेख में और टोली के स्तंभालेख में कोई अंतर नजर आया? पूरी टोली के आंकड़ों में चित संख्या का बहुसम्मत मान क्या है यानी कौन सी चित संख्या सबसे ज्यादा बार आई सभी टोलियाँ अपने अपने स्तंभालेख दीवार पर चिपका दें अपने स्तंभालेख केवल चारों कोनों पर गोंद लगाकर हल्के से चिपकाओ ताकि वे बाद में आसानी से उतारे जा सकें। इनको बाद में अपनी कापी में चिपकाना है इन सभी स्तंभालेखों को गौर से देखो क्या सभी टोलियों के स्तंभालेख एक से हैं? क्या इन स्तंभालेखों के आधार पर बता सकते हो कि क्या किसी चित संख्या के आने की संभावना अधिक है? इन से निकले निष्कर्ष केवल चालीस चालों पर यानी चार सौ बार सिक्का उछालने पर आधारित है अगर चालीस से अधिक चाले चली जाए तो क्या परिणाम भिन्न आएंगे अनुमान लगाओ अपने अनुमान को परखने के लिए हमें दस से ज्यादा चाले चलनी पड़ेंगी, पर सभी टोलियों में यही प्रयोग किया गया है तो क्यों ना हम सभी टोलियों के आंकड़ों को मिला दें? तो चलो सभी टोलियों के आंकड़ों को मिलाकर एक सामूहिक बनाते हैं। तालिका तीन सामूहिक तालिका, कितनी बार चित संख्या आई टोली क्रम संख्या एक टोली क्रम संख्या दो टोली क्रम तीन टोली क्रम चार योग तालिका तीन जैसी तालिका अपनी कापी में बनावा के के बारी-बारी से देखो। इस तालिका में के आंकड़ों को लिखो और तालिका की अंतिम लाइन में आंकड़ों का योग निकालो योग के आंकड़ों के आधार पर पूरी कक्षा का सामूहिक स्तंभालेख बनाओ। ध्यान रखो ये संख्या बड़ी बड़ी होंगी इसलिए सामूहिक स्तंभालेख बनाने के लिए तुम्हें उचित पैमाना चुनना होगा अपने व्यक्तिगत और के की तुलना सामूहिक स्तंभालेख से करो क्या सामूहिक स्तंभालेख व तुम्हारे स्तंभालेख में कुछ एक जैसा है सोचकर उत्तर कापी में लिखो जरा सोचो एक कक्षा में विद्यार्थी कम आए थे इसलिए सामूहिक बनाने में कम पड़ रहे थे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं मेरे पास पिछले साल के आंकड़े पड़े हुए हैं, उनको भी अपने आंकड़ों के साथ मिला लेते हैं क्या पिछले साल के आंकड़ों को शामिल करने से प्रयोग में अंतर आएगा क्यों इस पर जरा सोचो और आपस में चर्चा करो प्रयोग दो में सभी घटनाओं की संभाविता बराबर थी परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता है अक्सर अलग अलग घटनाओं की संभाविता में अंतर होता है अगले प्रयोग में तुम ऐसा ही होता देखोगे